ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य का थोड़ा सा विचार अवशिष्ट है जिनकी उत्क्रांति होती है उनमें से उपासकों को ब्रह्मलोक जाना होता है तो ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए मृत्युलोक से निकलने वाले उपासकों को अनेक मार्ग हैं ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले या एक ही है इस संशय का निराकरण करने वाला यथार्थ निर्णय सिद्धांतियों ने बताया अर्चिर अनेक पर्वों वाला अर्चिरादि मार्ग एक है यहां से ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला उसके अनेक पर्व है अर्चियादि इसलिए जो भी ब्रह्मलोक जाते हैं उपासक वे अनेक पर्व वाले अर्चरादि एक ही मार्ग से जाते हैं एक ही मार्ग होने से ऐसा पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में प्रसिद्ध है ये तत्प्रथित से बताया गया और ये जो सामान्य श्रुति है ये चामी अरण्य श्रद्धा श्रद्धाम सत्यम इसे जिन उपासनाओं के प्रकरण में उपासना के अंगत्वेन रूपेण चिंतनीय मार्ग का प्रतिपादन नहीं है उन उपासना विषयक माना जा। और जिन उपासनाओं के प्रकरण में मार्ग चिंतनय के रूप में बताया गया है उन उपासनाओं में तो माना जा वही वही मार्ग इसलिए मार्ग अनेकत्व सिद्ध तो होता है एकत्व तो नहीं इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हुए बताया गया कि यह जो अलग अलग मार्ग करके कह रहे हो कहा गया है वह मार्ग का पर्व है विशेषण है पूरा मार्ग नहीं है इसलिए मार्ग तो एक ही है अर्चिरादि अनेक पर्वों वाला इस प्रकार की चर्चा भाष्य में हम लोग कर चुके हैं और गंतव्य ब्रह्मलोक भी एक है मार्ग के एकत्व में दो हेतु बताए गए थे उपास्य का एकत्व उपासना भिन्न भिन्न होने पर भी जैसे उपास्य एक है ब्रह्म ऐसे अनेक उपासनाओं, उपासनाओं का फल है उसका प्रापक मार्ग भी एक हो सकता है कोई विरोध नहीं है और गंतव्य अभेद एक हेतु तो गंतव्य अभेद मैं गंतव्य है ब्रह्मलोक वह एक है अनेकों उपासनाओं के द्वारा अलग अलग उपासकों को उपासकों को प्राप्त होने वाला वह एक होने से उसे प्राप्त कराने वाला मार्ग भी एक ही है क्योंकि एक ही स्थान से जा रहे हैं सबके सब, सब मृत्युलोक से ब्रह्मलोक जा रहे हैं तो गंतव्य भी एक है जहां से निकलना है वो स्थान भी एक है तो अनेक मार्ग की आवश्यकता नहीं है मार्ग भी एक है गंतव्य अभेद को बताया गया था श्रुति के आधार पर ते तेषु ब्रह्म लोकेशु इत्यादि से और मार्ग को एक मानने पर सूर्य रश्मि तथा नाड़ी संबंध बताने वाली जो श्रुति है उसका बाद होगा ये सब जो कहा था उसका भी अनुवाद करके निराकरण कर दिया ये कहा कि जो रश्मि संबंध बोधक श्रुति है वह इतना मात्र बताती हैं कि रात में शरीर छोड़ने वाले उपासक को भी रश्मि का संबंध अवश्य होता ही है इतना मात्र बताती वो मार्गांतर को नहीं बताती और त्वरा वचन अर्चिरादि अनेक पर्व एक मार्ग मानने पर भी उत्पन्न होता है मार्गांतर की अपेक्षा से वह मार्गान्तर है अर्चरादि मार्ग से भिन्न दो मार्ग वह देव, देव पित्रियान मार्ग और तृतीय मार्ग जिनका जिनका उत्क्रमण होता है वे अपने अपने गंतव्य को पाने के लिए इन तीन मार्गों में से किसी न किसी मार्ग से जाते हैं उत्तरायण मार्ग से जाने वाले उपासक अपने गंतव्य को शीघ्र प्राप्त करते हैं पितृयान मार्ग से जाने वाले कर्मी की अपेक्षा तथा तृतीय मार्ग से जाने वाले पापी के अपेक्षा धूमयान मार्ग तथा तृतीय मार्ग की अपेक्षा अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले को गंतव्य की प्राप्ति शीघ्रता से होती है ये तोरा वचन बता रहा है से उत्पन्न हो जाता इसलिए ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले अनेक मार्ग मानने की जरूरत नहीं है यह कहा गया अब अपीच इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो मार्ग ऐके लिंगम आह अपिच ये अनेक अनेकपर्व वाला मार्ग एक है अनेक नहीं इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति वचन बताया जा रहा है अथ अथएत पथोर्न कतरेण चाह मग भ्रष्टा कष्ट तृतीय स्थान आचक्षाणा पितृयायान व्यतिरिक्तक दान अर्चिरादिर्वाण पथय अथयत पथोर्न कतरेवचन है ये बता रहा है जो मार्गदय से भ्रष्ट है उन्हें अनर्थ प्रापक तृतीय स्थान प्राप्त होता तृतीय मार्ग प्राप्त होता तो यदि मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले मार्ग अनेक होते तो श्रुति यहां पर ये पथो ऐसा द्विवचन न करके ये तेश, ये ऐसा सुवचन करती लेकिन द्विवचन ही किया है इसका अर्थ श्रुति तृतीय मार्ग की अपेक्षा अन्य दो ही मार्ग मानती है एक ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला और एक पुण्यकर्म का फलभूत स्वर्गलोक पहुंचाने वाला मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक जाने के लिए श्रुति के दृष्टि में उत्तरायण एक ही मार्ग है और स्वर्गलोक पहुंचाने वाला धूमयान एक मार्ग है ऐसे उन दो मार्गों में से किसी भी मार्ग से जो मनुष्य नहीं जाते हैं उन्हें तृतीय स्थान प्राप्त होता है तीसरा मार्ग प्राप्त होता वह तीसरा मार्ग है पाप कर्म का फलोप करने के लिए मनुष्योनी की अपेक्षा अध यौनि में ले जाने वाला मार्ग तो उत्तरायण मार्ग यदि अनेक होते तो द्विवचन श्रुति में न होकर के बहुवचन होता इसी अभिप्राय से कहते हैं कि इति भ्रष्टानाम इति यानी इति वचनम श्रुति ये, ये ज्ञापन कर रही है क्या ज्ञापन कर रही है कि दो मार्ग से जो भ्रष्ट हैं उन्हें तृतीय मार्ग प्राप्त होता है आचक्षाना श्रुति पितृयान व्यतिरिक्त एक अर्चिरादि पर ज्ञापयती तो पित मार्ग है स्वर्गलोक पहुँचाने वाला मार्ग उससे अलग ब्रह्मलोक पहुँचाने वाला देवयान मार्ग अर्चिरादि परो वाला एक ही है ऐसा श्रुति ज्ञापन कर रही है कौन अथ ये तयोर पथो ये तयो पथोर न कतरे नचना यह श्रुति आगे हैं हुयांशी अर्चिरादी श्रितो मार्गपर्वाणी अल्पयांशी तु अन्यत्र इसका अवतरण है टीका में इसे देखिए पहले ये जो अथ येजो अथयतो पथोर इत्यादि वाक्य हुआ इसका भाव बताते हैं टीकाकार शुभ मार्ग बाहुल्य तृतीय तीर न सत इति भावः यदि शुभ मार्ग यानी ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले मार्ग अनेक होते तो तृतीय स्थान न बता करके बताती पुरोक्त अनेक मार्गों में से कोई भी मार्ग जिसे नहीं मिलता है उसे यह उन पुरोक्त मार्गों से भिन्न मार्ग मिलता है तृतीय तो मार्ग न कहती तो न नृतीय स्थानोक्तिर न लेकिन तृतीय स्थान बताया है इसका अर्थ है श्रुति के दृष्टि में उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग ऐसे दो ही मार्ग है उत्तरायण मार्ग अनेक पर्व वाला एक ही है ब्रह्मलोक जाने वाला <coughs> अब भूयांशी इसका अवतरण है उत्तर मार्ग इति विशेषने को हेतु आह इति। तो उत्तरान मार्ग एक होने पर भी इति विशेषने को हेतु तो ये जो कहा कि पितृयान एकम एक दैवयानम और उसके बाद अर्चिरादि परवानम ऐसा बहुवचन दिया क्या नाम वो विशेषण दिया है ना तो कहते अर्चिरादि विशेषण बताने का अभिप्राय क्या है अर्चिरादि इस विशेषण में क्या हेतु है तो अर्चिरादि इस विशेषण का हेतु बताया जा रहा है स्पष्ट किया जा रहा है भूयांशी अर्चिरादि श्रितुतौ मार्ग पर्वाणी अल्पियांसितु अन्यत्र अत्र अर्चिरादिना यह विशेषण देकर के श्रुति यह बता रही है कि उत्तरायण मार्ग में अर्चिरादि अनेक मार्ग पर्व हैं और अन्यत्र धूमयान मार्ग में उत्तरायण मार्ग से भिन्न दक्षिणायन मार्ग में पर्व कम है ज्यादा नहीं है भूयसान और ये भी अन्यत्र शब्द से दक्षिणायन मार्ग को लेकर के जो दूसरे दूसरे मार्ग कह रहे हैं ना वे तो मार्ग न होकर के जो कहा कौशी में उपासक देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्नि लोक को प्राप्त करता है फिर वायुलोक को प्राप्त करता है आदित्य लोक को प्राप्त करता है ऐसा तो वहां अग्न आदि लोग अग्नि आदि ऐसा विशेषण सूत्र में न दे करके अर्चिरा दिना ये जो विशेषण दिया है व्यास जी ने इस विशेषण के विषय विशे में पूछा कि अर्चिरादिना इति विशेषण को हेतु तो इसमें कहा जा रहा है हेतु कि भूयांशी अर्चिरादि श्रितो मार्ग पर्वाणी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जो अर्चिरादि मार्ग वर्णन है उसमें सबसे ज्यादा पर्व बताए गए हैं बाकी उपासना में उपासना के अंगत्वेन रूपे चिंतनीय जो मार्ग बताए गए हैं उन मार्गों में अर्चिराधि में जितने पर्व बताए गए उससे कम पर्व बताए गए हैं और ज्यादा पर्व बताए गए हैं वहां पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में अर्चिराधि मार्ग में तो ये इसलिए जो अधिक पर्व वाला मार्ग है उसके अनुसार न्यून पर्व वाले मार्गों का अर्थ निकालना चाहिए समन्वय करना चाहिए इस न्याय के आधार पर अर्चिरादिना यह विशेषण सूत्र में दिया गया <coughs> तो ये कह रहे हैं कि भूयांशी अर्चिरादि श्रितो मार्ग पर वाणी अल्पियांशी तू अन्यत्र अनेत्र शब्दशीलना बाकी उपासनाओं के प्रकरण में इत्यतोपि अर्चिरादिना इति उक्तम। अर्चिरादीना तत्प्रथितूयसांचागुण्यन अल्पीयसा नयन न्याय तो अधिक पर्वों के अनुकूल अल्प पर्वों का समन्वय करना न्याय यानी उचित माना जाता है औचित्य है इसीलिए अर्चिरादीना तत्प्रतिते इस सूत्र में अर्चिरादीना ये विशेषण दिया गया मार्ग का इस प्रकार ये जो तृतीय पाद है चौथे अध्याय का उसके प्रथम अधिकरण का विचार संपन्न होता है। द्वितीय अधिकरण है वायवाधिकरण। इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें वायु न शक्यो वायुलोकस्य थ शो वायुक्रुतक्रमर्जना वायुश्छिद्राष्क्रम्य स आदि व्रजेद्रवेवायु देव तो देवलोकोप्यधर्व वाला अर्चिरादि ये प्रथम अधिकरण में निर्णय बताया गया ब्रह्मलोक जाने वाला मार्ग एक है अब उस एक मार्ग को विषय बना करके उसको एक मार्ग है ये मान करके उस एक मार्ग में वायु को विषय बना करके संशय किया जा रहा है कि अर्थिरादि एक मार्ग में वायु का पर्व के रूप में समन्वय होगा या नहीं होगा ऐसा संशय होता है उस संशय यहाँ पर बताया जा रहा है कि अत्र वायुः सन्नि सन्निवेश अशक्य अथ याने अथवा अत्र वायुः सन्नि अतः वायु संवेश संशयोधक पूर्वाध का तो अत्र अचिरादि मार्गे मृत्युलोक से ब्रह्मलोक की ओर जाने वाले अर्चिरादि मार्ग में आपने बताया अनेक पर्व हैं पर्व के रूप में वायु का उस अर्चिरादि मार्ग में प्रवेश करना संभव है अथवा संभव नहीं है तो पूर्व पक्षी कहते हैं न शक मार्ग में पर्व के रूप में वायु का सन्निवेश करना संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है तो कहते इसलिए कि वायु लोकस्य सन्निवेश न शक्य क्यों शक्य नहीं है तो कहते हैं श्रुतक्रम विवर्जनात तो कौशितकी में आता है कि देवलोकम क्या देवयानम पंथान आपद्य अग्निलोकम आगच्छति स वायुलोकम आगच्छति स वरुण लोकम स इंद्रलोकम इत्यादि अब इस कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में कहे गए जो पर्व हैं इनका अर्चिरादि में समन्वय करना है प्रवेश करना है तो इनमें देखना है कि अग्नि लोक तो अग्नि शब्द और अर्चि शब्द ये पर्यावाचक है इसलिए सुसुमना नाड़ी से होकर के मूर्धा से निकला हुआ उपासक देवयानम पंथानम आपद्यकार्थ का अर्थ है मूर्धा से निकला हुआ उपासक पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में तो कहा जाएगा अर्ची को प्राप्त करता है अर्चिसम अभि और कौशितकी ब्राह्मण में कहा जा रहा है अग्नि लोकम आगछती का मतलब अग्नि लोक को प्राप्त करता है तो हाँ अर्ची को प्राप्त करने के लिए बताया जा रहा है अग्नि को प्राप्त करने के लिए बताया जा रहा है तो अग्नि शब्द और अर्ची शब्द पर्यायवाची होने के कारण माना जाएगा कि शरीर से निकला हुआ उपासक को अर्ची नामक देवता कहो या अग्नि नामक देवता कहो एक ही अर्थ निकलेगा लेने के लिए आती है वो अर्ची को प्राप्त करेगा जैसे ही शरीर से मूर्धादेश से निकलेगा तो उसे लेने के लिए अर्ची देवता आएगी अर्ची का अर्थ ही अग्नि है इसलिए अग्नि का तो प्रथम स्थान रहेगा मान लिया वहां अर्चिराधि मार्ग में अग्नि को कहा रखेंगे तो अर्ची के स्थान पर ही ऐसे वहां अर्चिरादि मार्ग में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में वायु का कहीं नाम नहीं है अर्ची के बाद बताया गया दीन दिन के बाद बताया गया शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष के बाद में बताया गया उत्तरायण उत्तरायण के पश्चात संवत्सर संवत्सर के पश्चात आदित्य वो वहां उत्तरा क्या नाम अर्चरादि मार्ग में तो कहीं पर भी वायु का नाम नहीं है तो और यहाँ कौशी तकी में वायु का नाम आया है तो इस वायु का संवेश अर्चिरादि मार्ग में होगा कि नहीं होगा तो पूर्व पक्ष ने कहा करना संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है तो श्रुतक क्रम विवर्जनात् तो श्रुति में उसका कहीं क्रम नहीं बताया गया क्रम क्रमबोधक तो श्रुति है वो अर्चिस अह शुक्ल पक्ष इत्यादि और यहां पर वो सब न होने के कारण क्रम न होने के कारण पूर्व पक्षी कहते हैं वायु का संविवेश अर्चरादि मार्ग में नहीं होगा सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक से तो वायु छिद्रात विनिष्क्रम्य स आदित्यम व्रजेत इति श्रुते रवे हे अरवाक वायुह तो रवे अरवाक वायु ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा अर्चिरादि मार्ग में पर्व के रूप में वायु का सन्निवेश होगा संभव है शक्य थे ये सिद्धांति बता रहे हैं तो वहा कहा पर करोगे अग्नि का तो अर्ची के स्थान पर कर दिया वायु का सन्निवेश कहा होगा तो सिद्धांति ने कहा रवे है अरवाक रवि यानी आदित्य तो आदित्य के पहले तो आदित्य के, तो के पहले तो वहां संवत्सर बताया है तो कहा संवत्सर के बाद में और आदित्य के पहले यानी आदित्य संवत्सर तथा आदित्य के बीच में जो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में कहा गया अर्चिरादि मार्ग हैं, उसमें कहे गए पर्व के रूप में जो संवत्सर तथा आदित्य हैं इन दोनों के बीच में वायु का होगा, होगा। स्थान हो इस अभिप्राय से कहा कि रवेहे अरवाक वायुहु, यानी वायुहु संेश शक्य ऐसा आदित्य के पहले वायु को रखा जा सकता है कैसे आपको ज्ञात हुआ और किसी के पहले नहीं संवत्सर और आदित्य के बीच में ही उसका स्थान है करके तो कहा श्रुति बता रही है कौन सी श्रुति है तो का यह श्रुति है बृहदारण्य उपनिषद में आया कि यदा वे अस्मात् लोकात प्रति स वायुमागछति तस्में सीजिहित यथारथचक्रस् स आक्रमते स आदिम आगछति येजु बृहदारण्य श्रुति है यह बता रही है कि यहाँ से निकला हुआ उपासक वायु को प्राप्त प्राप्तकर्ता उपासक शरीर को छोड़कर के जाने जाने वाला उपासक वायु को प्राप्त करता है फिर वायु वहाँ पर ऊपर जाने के लिए उसे स्थान देता है रथ चक्र का जितना छिद्र होता है उतना छिद्र इसे अपने ऊपर जाने के लिए वो कर लेता है वायु विजी हिते का अर्थ है वो छिद्री भवती वायु स्वयं ही एक अपने आप में छिद्र कर लेता है और उस छिद्र से उपासक ऊपर जाता है और ऊपर जाने पर वायु से वह आदित्य को प्राप्त करता है ऐसा बृहधारण्य उपनिषद में कहा गया है तो वायु के बाद वो आदित्य को प्राप्त कर रहा है सूर्य को प्राप्त कर रहा है यह श्रुति बता रही है इसका अर्थ है कि आदित्य के पहले आदित्य का वर्णन तो पर्व के रूप में अर्चिरादि में आया है संवत्सर के बाद आदित्य आया है अर्चिरादि में और बृहदारण्य श्रुति कह रही है कि वायु के द्वारा प्रदत्त छिद्र से निकल करके आदित्य लोक में उपासक जाता इसका है इसका अर्थ है आदित्य के पहले ही वो वायु रहेगा अर्चिर में तो आदित्य के पहले रखेंगे तो कहां पर तो फिर संवत्सर के बाद में दोनों के बीच में रहेगा इस अभिप्राय से लिखा टीका कारण क्या नाम है वो अधिकरण सार ने पूर्वाध में श्रुति का अर्थमात्र लिखा वायु छिद्रात्निष्क्रम्य वायु छिद्रात इसमें वो तालवेकार छपा हुआ है क्या ने वायुद्रात् और छ के बीच में सब में है उसमें नहीं होगा दूसरे पुस्तक में शायद देख लीजिए नहीं वो तो अच्छा है तो वायु छिद्रात ऐसा है उसमें अच्छा चकार है तो ठीक है यहाँ शकार छपा है ना चकार ठीक है चकार ठीक है चकार ठीक है, चकार ठीक है।, चकार ठीक है।, चकार ठीक है। तो वायु छिद्रात ऐसा शकार होने पर तो वायु एक अलग पद निकलेगा ना वायु अलग निकालना ठीक नहीं तो वायु छिद्रात ऐसा का मतलब वायु के द्वारा प्रदत्त जो छिद्र है मार्ग है वहां से विनिष्क्रम्य निकल करके स यानी वो उपासक ब्रह्मलोक जाने वाला उपासक आदित्यम व्रजेत तो आदित्य को प्राप्त करता है इसका अर्थ आदित्य में पहुंचने से पहले वायु में पहुंच रहा है अतः ये जो श्रुति बता रही है, है? वो होता है रसों से रसों को तुख होता है हाँ। छे च एक सूत्र है ना तो छकार पर वर्ग को च वर्ग आदेश होता ये स्तोष चुनास्तोष चुनाशु चु। चुनाश चु कहता है ना नकार को चकार होगा स्तोष चुनाश चु। कार को शे सकार होगा तो उसको तालवे सकार और तकार होगा तो चकार तो सामासिक होने पर भी संहिता तो नित्य होती है ना समास में समास में संहिता नित्य होती है तो समास होने पर ये छकार परे रहते रसो जो उकार है उसको तुक हो जाएगा वायु में उकार है ना उसे तुक होगा और तुक के तकार को हो जाएगा शकार। और ताले शकार होगा तो फिर वायु को अलग पद मानना पड़ेगा तो अलग पद करेंगे तो वायु जाने वाला वायु माना जाएगा तो वायु को छिद्र होता है ना हा तो वायु में छिद्र हुआ वो वायु का छिद्र है इसलिए वायु छिद्रात्थ है वायु के छिद्र से वो निकल करके आदित्य को पहुँचता है यह श्रुति बता रही है कि आदित्य के पहले वायु का स्थान है फिर कहा गया है देवलोक तो इसलिए जो देवलोक है वे कहते हैं तथोप्यध देवलोक ततः का अर्थ है वायु तो वायु के भी पहले देवलोक आएगा का मतलब संवत्सर और आदित्य के बीच में दो आएंगे देवलोक और वायु इनमें पहले आएगा संवत्सर के तुरंत बाद देवलोक देवलोक के बाद वायु वायु के बाद फिर आदित्य तो ये अर्थिर आदि में कहे गए समवसर और आदित्य हैं इसके बीच में केवल वायु ही नहीं देवलोक और वायु ये दो आएंगे तो तथोप्यध देवलोक तो वायु के भी नीचे देवलोक जाएगा आगे हैं कहा है तो इस प्रकार ये अधिकरण सार हो गया अब भाष्य को देखिए सूत्र का अवतरण टीका में है पहले टीका को देख लीजिए उक्तम मार्गस्य से ऐक्यम उपजीव्य पर्व क्रम आह तो प्रथम अधिकरण के द्वारा बताए गए मार्ग एकत्व तो को निमित्त मान करके उपजीव्य कार्य निमित्त बनाकर कर आलंबन बना करके पर्व क्रम आह तो उस एक मार्ग के पर्वों के क्रम को बताया जा रहा है क्रम को बताते हैं <coughs> कि स एत वापद से अब भाष्य को देखिए कि सन्निवेश गति कशेषण विशेशन, गतिवेषणतर विशेषण विशेष भाव तद तो कहते हैं किस क्रम से सन्निवेश शब्द का अर्थ है क्रम तो केन पुनः सन्निवेश विशेषेण यानी के पुनः क्रम विशेषे तो किस क्रम विशेष से गति यानि मार्ग के विशेषण भूत अर्चिरादि का परस्पर विशेष विशेषण भाव होगा इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते तद एतत का मतलब इन अर्चिरादि मार्गगत विशेषणों का क्रम विशेष आचार्य यानी भगवान वेद जी जिज्ञासु के हितैषी बनकर के ग्रथयति यानी इस ब्रह्म सूत्र में ग्रथित करते हैं लिखते हैं सूत्रबद्ध करते हैं अब स इत्यादि का औ लिखते हैं टीकाकार अर्चिरादीसु अस्म तो अनंतर इति क्रमेण विशेषण विशेष्य भाव उच्चेते। इति उच्य तात्पर्य उषय आह ये जो एक मार्ग एक्मार उसमें विशेषण भूत जो अर्थिराधि हैं उनमें एक निश्चित क्रम है कि इसके इसके इसके अनंतर ये, इसके अनंतर ये, इसके अनंतर यह ऐसा और उसी क्रम से विशेष विशेषण भाव होगा यह अधिकरण का तात्पर्य है यह तात्पर्य बता दिया गया अब इस अधिकरण के विषय को बताने के लिए स एक श्रुतिवाक्य आरा कि स एतम दैवयान पंथान आपद्य अग्निलोकमा आगछति स वायुलोक स वरुणलोक स इंद्रलोक स प्रजापतिलोक स ब्रह्मलोकम नाम देवयानह पंथा पठ्य तो ये स उपासक मानव उपासक शरीर को छोड़ करके जाने वाला उपासक क्या करता है कि देवयानम पंथानम आपद्यो देवयान मार्ग को प्राप्त करता का मतलब सुष्मना नाड़ी से होकर के मुर्धा देश से निकलता है सुष्मना नाड़ी से होकर के मुर्धा देश से निकलना ही देवयान मार्ग को प्राप्त करना है और फिर उसे जैसे ही मानव शरीर से बाहर निकलता है तो अग्निलोकम आग छती स लोकम आग छति वरुणलोकम आगछती स इंद्रलोकम स प्रजापतिलोकम स ब्रह्म लोकमति नाम देवयान पथा पठ्यते ये देवयान मार्ग बताया गया इसके विषय में ये संशय हैं कि तत्र अर्ची अग्निलोक शब्दों तावत अग्निलोकशब्दाथ ज्वलन इति नात्र सन्निवेश नात्रसनिवेशक्रम कुचित अन्वेश्य तो कौशीतकी में कहे गए देवयान मार्ग में जो प्रथम अग्नि लोक है और वहां पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में कहा गया जो देवयान मार्ग है उसमें जो अर्ची है ये शब्दांतर तो है किंतु अर्थांतर नहीं है समानार्थक है दोनों शब्द इसलिए कहते हैं ये अर्चि अर्चि अग्निलोक शब्दों तावत एक अर्थ हो एक अर्थ वाले हैं क्यों तो ज्वलन वचनत्वात तो ज्वलन के वाचक है सन्निवेश क्रमह क्वचित अन्वेश इसलिए अग्निलोक का अर्चि अर्चिरादि में कहां पर प्रवेश माना जा संबंध माना जा क्रम माना जा इसका विचार करने की जरूरत नहीं है वो जहां अर्ची है वहीं पर अग्नि रहेगा लेकिन आर्ची रादी में वायु का कहीं कथन नहीं है इसलिए वायु के क्रम के विषय में संशय होता है कि वायुस्तु अर्चिरादो वर्तमानी न श्रुत कतमस्मिन स्थाने इति तो अर्चिरादि मार्ग में नहीं सुना गया और कौशितकी में देवयान मार्ग में सुना गया है वह वायु अर्चिरादि में किस क्रम से रखा जाए ये एक प्रश्न हुआ तो पूर्व पक्ष के अनुसार तो उत्तर दिया जाएगा पूर्व पक्षी तो बताएंगे बाद में सिद्धांत पहले बताया जा रहा है इसलिए उच्चे इत्यादि के अवतरण में टीकाकार कहेंगे पहले सिद्धांत बताते करके। तो थोड़ी पहले टीका है उसको देखिए अत्र अग्नि पठितो वायु विषय अत्र यानी अस्विन अधिकरण इस द्वितीय अधिकरण का विषय है वायु स किम अर्चि अर्चिरात्मक अग्नेनतर उत संवत्सरातर पाठा वक्षा विषय श्रुते संशे सिद्धांत उपक्रमते इति तो स कि ये जो अग्नि अग्निअनतर कौशीत कि में पठित वायु है उस वायु का परामर्शक है सब्द उस वायु को क्या अर्ची स्वरूप अग्नि के अनंतर माना जाए यानी अर्ची और अह के बीच में माना जाए, अथवा संवत्सर के पश्चात वायु का स्थान माना जाए, क्रम माना जाए, इस प्रकार संशय हो रहा है संशय क्यों हो रहा है तो कहते पाठात वक्षमान विशेष श्रुतेश्च पाठ है कौशितकी में और विशेष श्रुति है बृहदारण्य श्रुति पाठ के कारण तथा यानी कौशितकी में तो अग्नि के पश्चात पाठ आया वायु का इसके कारण और विशेष श्रुति तो बता रही है कि वायु के बाद वो आदित्य में पहुंच जाता है का अर्थ है आदित्य के पहले है उसका स्थान समुस्तर के बाद है इसलिए संशय हुआ संशय होने पर पूर्व पक्ष पहले बताना चाहिए था लेकिन कहते सिद्धांतम एवं उपक्रमते सिद्धांत बताते हुए ही अधिकरण का उपक्रम किया जा रहा है उच्चते इत्यादि से तो उच्चते सूत्र का उच्चारण कर लें वायु मब्दात अविशेष विशेषाभ्याम वायु मब्दाद अविशेष विशेषाभ्याम तो वायु अब्दात अविशेष विशेषाभ्याम ऐसे तीन पद हैं तो जो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में कहा गया अर्चिरादि मार्ग हैं उसमें अब्दात अनंतरम वायु अभिसम ऐसा लगाना तो अब्दात यानी अब्द शब्द संवत्सर का पर्यावाचक है तो अर्चिरादि मार्ग में संवत्सर शब्दाया है इसलिए अब्दात अनंतरम ऐसा यानी संवत्सरा अनंतरम वायुम सन्निवेश सन्निवेशयन्ति सिद्धांति ना ऐसा लगाना तो सिद्धांती वायु का संवेश संवत्सर के अनंतर करते हैं आदित्य के पहले संवत्सर के बाद अर्थिरादि में वायु का पर्व के रूप से स्थान बताते हैं कहा ऐसा क्यों तो कहते अविशेष विशेषाभ्याम तो ये जो स वायुलोकम आगछती इत्यादि श्रुति है कौशित ये सामान्य श्रुति है अविशेष श्रुति वहाँ केवल पाठ मात्र है सामान्य श्रुति हुई और विशेष श्रुति है बृहदारण्य श्रुति इन दोनों श्रुतियों की चर्चा करते हैं तो सामान्य श्रुति ये बता रही है कि वायु भी एक अर्चिरादी मार्ग का पर्व है वो पर्वत्व रूपेण उसका पाठ मात्र है लेकिन क्रम वहां नहीं बताया जा रहा है पर्व का पाठ मात्र किया जा रहा है, और जो विशेष श्रुति है बृहदारण्य श्रुति वह क्रम भी बताती है कि वायु से होकर के आदित्य लोक में उपासक पहुंच रहा है ऐसा बताने वाली श्रुति आदित्य से पहले वायु का स्थान बताती है बृहदारण्य श्रुति ये विशेष हुआ तो अविशेष विशेषाभ्याम वचनाभ्याम अविशेष वचन तथा विशेष वचन के कारण यह निश्चय होता है कि संवत्सर के अनंतर आदित्य के पहले वायु का स्थान है ये सूत्रार्थ हो जाएगा इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। <coughs> तो अर्चिसमे अभी संभव अर्चिष अन्न आन पक्षा आदित्यम इति संवत्सरा आदित्य संवत्सरादाचम आदि अर्वांचम वायुम अभिसम्भवंती ये बताया जा रहा है कि ते एव उपासक शरीर से निकल करके अर्ची नामक पर्व को प्राप्त करते हैं फिर अर्चि नामक पर्व से अहनामक पर्व को अहनामक पर्व से शुक्ल पक्ष नामक पर्व को वहां से उत्तरायण को उत्तरायण से संवत्सर को और संवत्सर से आदित्य को इत्यादि क्रम है इत्यत्र संवत्सरात परम संवत्सर के अनंतर परंचम का अर्थ है और आदित्यात अर्वांचम का अर्थ आदित्य से पहले यानी संवत्सर तथा आदित्य के बीच में वायुम अभि भवंती वायु अभिसंभवंति अभिसंभवंती का अर्थ है कि वायु को विद्वान लोग रखते हैं शिष्ट लोग रखते हैं जो गति के अभिज्ञ लोग हैं वे रखते हैं कहा क्यों रखते अपने मन से ही कोई श्रुति प्रमाण होना चाहिए ना तो कहा श्रुति प्रमाण है पहले ही पूछते कि कस्मात तो कहते अविशेष विशेषाभ्याम यानी अविशेष श्रुति वचन तथा तो विशेष श्रुति वचन का पर्यालोचन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि संवत्सर तथा आदित्य के बीच में वायु का पर्व के रूप में स्थान आता है मार्ग में। तो वही अविशेष विशेषाभ्याम सूत्रस्थ हेतु वचन जो है इसका स्पष्टीकरण है तथा इत्यादि से स वायुलोकम इत्यत्र अविशेष उपदिष्टस्य वायुः श्रुत्यंतरे विशेष उपदेशो दृश्य थे तो इत्यादि कौशित ब्राह्मण में सामान्य रूप से मार्ग पर्व के रूप में कहा गया जो वायु है उसका बृहदारण्य श्रुति में श्रुत्यंतरे का अर्थ है एक निश्चित स्थान भी बताया जा रहा है। तो विशेष विशेष कि एक निश्चित स्थान भी उसका सिद्ध हो। ऐसा यदा वे प्रति स आगच्छति, तत्र वायु यथा तस्में खम यथारथचार <coughs> स ऊर्धम आक्रमते स आदित्यम इति ये बृहदारण्य श्रुति है विशेष वचन इसमें कहा जा रहा है कि स पुरुष अस्मात् लोकात् यदा प्रेति अस्मात् लोकात् शब्द से लेना उपासक शरीर को इस उपासक शरीर को छोड़ करके जब जाता है मतलब तो उपासक की मृत्यु होती है तब स वायु में आगछती तो लोक में आता है और स विजी हिते तो तत्र यानी वायु लोक में आने आए हुए उपासक को वायु ऊपर जाने के लिए स्थान देता है विजी हिते अर्थ है आ, मार्ग देता है छिद्रित होता है कैसा तो कहते यथा रथ चक्रस्य से खम तो रथ चक्र में वह आरा डालने के लिए जैसा छेद होता है ऐसा उस परिमाण वाला छेद वायु में हो जाता है वह जो अपने आप को छिद्रित कर देता है और तेन स ऊर्धम आक्रमत है वह उपासक वायु के द्वारा दिए गए छिद्र रूप मार्ग से ऊपर जाता है और स आदित्यम आगछती जैसे वायु को पार करता है तो आदित्य को प्राप्त करता है तो का मतलब है वायु से आदित्य में पहुंच रहा है तो आदित्य का तो अर्चिरादि मार्ग में स्थान निश्चित है उससे पहले फिर वायु को रखना होगा तो ये तस्मात हो तस्मात्वत्व दर्शनात् अंतराले वायु निवेश तो ये जो बृहधारण्य वचन में विशेष देखा गया इससे ये निश्चित होता है संवत्सर तथा आदित्य के बीच में अंतराल है बीच वाला भाग उसमें वायु वायु का का सन्निवेश है वायु का स्थान क्रम है तो टीकाकार थोड़ा इन वाक्यों का अर्थ करते हैं इसे देखिए पुरुष यानी उपासक अस्मात् यानी देहात प्रेति यानी निर्गक्षती उपासक शरीर से जब जाता है तो तस्मय प्राप्ताय तत्र स्वात्मनी विजी हिते स्वात्मी छिद्रम करोति। तो अपने पास आए हुए उपासक को उपासक के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए अपने में एक छिद्र कर देता है वायु और तेना वायुदत्तेन रथ चक्र छिद्रतुल्यन द्वारा ऊर्ध्व आदित्यम गति श्रुत्यर्थ बृह दारण्य श्रुति ये बता रही है कि फिर उपासक वायु के द्वारा प्रदत्त रथ छिद्र परिमाण वाला जो छिद्र है मार्ग है उस मार्ग से ऊपर आदित्य लोक में जाता है तो आदित्यम गति इससे यह निकलता है कि संवत्सर तथा आदित्य के बीच में वायु का स्थान है कस्मात इत्यादि का अवतरण है टीका में इधानी पूर्वपक्ष सिद्धांत सूत्र की व्याख्या हो गई पूर्व पक्ष आया ही नहीं अब सिद्धांत को बताने के बाद पूर्व बताते हैं तो इदानिम इधानीम आहो आह पुनः इत्यादि से इस पर विचार हम लोग कल करते हैं